कृष्णयजुर्वेदी कवल्योपनषत् शांति मंत्र है ओं सहना सहनावतु सह नव भुनस्तु सह वी कह तेजस्वी नधीतमस्त ओम शांति शांति शांति, शांति। वेद मंत्र उच्चारण के पहले परब्रह्म स्वरूप का स्मरण ओम कह करके ओंकार पर ब्रह्म का वाचक भी है और प्रतीक भी है जैसे साड़ग्राम विष्णु का प्रतीक है में विष्णु की पूजा अर्चना होती है इसे ओंकार परब्रह्म का प्रतीक है ओंकार लिपि नहीं ओंकार शब्द ध्यान करने के लिए ओंकार शब्द में ब्रह्म दृष्टि करके ध्यान करें ओंकार शब्द अलग है और जो लिपि लिखते हैं पुस्तक में लिखा हुआ वो लिपि है वो शब्द नहीं है लिपि शब्द का सूचक है शब्द ही ओंकार ध्येय प्रतीक है इसलिए ओम ऐसे ओच्चारण करके ओंकार जो शब्द है उसमें ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करें और ओंकार वाचक है तस्वाचक प्रणव योग सूत्र में कहा गया अ ओम इसे आत्मा में चारिपाद मांडुके में कह उनका ओंकार में चार मात्रा प्रथम मात्रा अ जो आत्मा का प्रथम पाद विश्व हे द्वितीय द्वितीय मात्रा ओंकार का ऊ है, और वहां आत्मा का द्वितीय पाद है तैजस अरुंकार की तृतीय मात्रा है मह, आत्मा का तृतीय पाद है प्राज्ञ विश्व तैजस प्राज्ञ वही है वैश्वान रिण्य और ईश्वर व्य भेद से दो होता है व्यष्टि एक एक करके और समस्टि सबको मिला करके एक एक-एक करके वन में सब वृक्ष आ सब को मिलाएंगे तो वर्ण हो जाता है तो व्यष्टि समि में अभेद करके अकार का वाच्य है विश्व अभिन्न वैश्वानर उकार का वाच्य है तेजस अभिन्न नगर हो मकार का वाच्य है प्राग्ञ अभिन ईश्वर आगे ओ तीन मात्रा के बाद ओंकार का उच्चारण करते हैं वो मात्रा नहीं अमात्र कहते हैं। एक बार ओम उच्चारण करके द्वितीय बार जब श्रद्धा उच्चारण किया जाएगा मध्य में थोड़ा व्यवधान है उसमें कोई मात्रा नहीं है अमात्र वो आत्मा का चतुर्थ पद कहा गया तूर्य कहा गया वो अ ऊ म का वाच्य स्थूल सूक्ष्म कारण अभिमानी और उसका लक्ष्य है शुद्ध ब्रह्म ओंकार का जैसे तत्पद का लक्ष्यार्थ शुद्ध ब्रह्म है इसी प्रकार अ उ म ये वाच्यार्थ हो गए विश्व तैजस प्राज्ञ और में अधिष्ठान रूप ब्रह्म है जो ओंकार के अमात्रा शब्द से अमात्र कहते हैं वही शिव शांत अद्वित ब्रह्म है आ का ऊ में विश्व का तेजस में तेजस का प्राग्ञ में लय चिंतन करना ध्यान करते समय अकार का उकार में उकार का मकार में और मकार अपने अधिष्ठान में अमात्र में स्थूलों का सूक्ष्म में लय होगा सूक्ष्मों का कारण में और कारण है माया विशिष्ट वो शुद्ध ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं क्यों माया क्योंकि माया कोई अलग पदार्थ ब्रह्म से नहीं है तो शुद्ध ब्रह्म ही ओंकार का अर्थ होगा लक्षणा से अगर वाच्यार्थ होगा ईश्वर तो ब्रह्म ओंकार का अर्थ होता है ओंकार उसका वाचक हुआ अप्रतिकवी हुआ इसलिए ओम कहकर के पर ब्रह्म का स्मरण जो विचार में समर्थ है अकार उकार मकार के अर्थों को समझ करके शुद्ध ब्रह्म से ये तीनों मिथ्या है अलग नहीं है क्योंकि अधिष्ठा में से अध्यस्त भिन्न नहीं होता है उ म विश्वत जैसे प्राज्ञ ये तीनों है माईक माया से ही प्राज्ञ ईश्वर माया से ही ईश्वर का रूप होता है और सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने से हिरण्य गर्भ अथवा तैजस्व रूप होता है स्थूल शरीर में अभिमान करने से विश्व होता है व्यष्टि अभिमानी असमष्टि अभिमानी का नाम वैश्वानर, विराट है तो ये तीनों अध्यस्त है अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म जिसको कहते अवाच्य किसी शब्द का वाच्य नहीं होता है अवांग मन सगोचर वाणी मन का विषय नहीं है वह लक्षणा से ज्ञात होता है जैसे महावाक्य में तत्पद का लक्ष्यार्थ शुद्ध ब्रह्म वाच्यर्थ तो ईश्वर है जितने ब्रह्म के लिए शब्द है सबका वाच्यर्थ ईश्वर है लक्ष्यार्थ शुद्ध है तो परम ब्रह्म का ध्यान करते हैं प्रतीक रूप से अथवाचक रूप से ओंकार है वाचक तो परम ब्रह्म का सगुण ब्रह्म का ध्यान वेदांत में दो प्रकार निरूपण है निर्गुण का निर्विशेष का और सगुण सगुण ही सविशेष होता है निर्गुण निर्विशेष है निर्विशेष ब्रह्म का निरूपण होता है ज्ञ रूप से उसको जानना चाहिए अहम परम ब्रह्म निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म जो तत्पद का लक्ष्यार्थ है वही त्व पद का भी लक्ष्यार्थ है सदैव समय इधम अग्र आशी तो कह करके जो ब्रह्म कहा गया वही का तत्सत्यम तो स आत्मा तत्व जो सत्य ब्रह्म है वही आत्मा है वही तुम तो तम पद का लक्ष्यार्थी वो है तो अहम अस्मि परम ब्रह्म इसे ज्ञ है निर्विशेष ब्रह्म सविशेष ब्रह्म के साथ जीव की एकता नहीं होती है माया विशिष्ट ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है वो सविशेष ब्रह्म है जीव अंतकरण विशिष्ट कहीं अविद्या विशिष्ट कहते हैं वह साहकार है अल्प की अल्प अल्पशक्ति माने है वाच्यार्थ में कभी अभैद नहीं होता है लक्ष्यार्थ में ही अभेद चिंतन होता है तो निर्विशेष ब्रह्म का निरूपण वेदांतों में ज्ञ रूप से किया गया उसका ज्ञान होना चाहिए कि मैं हूं इदम्त तद अस ऐसा नहीं अहम अस्म परम ब्रह्म एक ही तत्व जो तम पद का लक्ष्यार्थ हुई तत्पद का लक्ष्यार्थ सब का अधिष्ठान परमार्थिक सत्य जिसको तैतरे में में कहा गया सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म शुद्ध है और सत्य ज्ञान अनंत आदि शब्द का भी वाच्यार्थ नहीं है लक्ष्यार्थ है क्योंकि ब्रह्म किसी पद का वाच्य नहीं होता है पद के द्वारा ब्रह्म का कथन नहीं होता है शब्द की प्रवृति होती है वहां जहां शब्द प्रवृत्ति का निमित्त हो घट शब्द हम प्रयोग करते हैं घट शब्द प्रवृत्ति का निमित्त होता है घटत्व जाति पट पुष्प फलादि में घटत्व जाति नहीं होने से पत्र को घट पुष्प को घट फल को घट ऐसा नहीं कहा जाता है घट शब्द प्रवृत्ति का निमित्त जो घटतत्व जाति जहां है कम्ब्रीवादिमान मिट्टी का घट बनाते घड़ा उसमें घट शब्द की प्रवृति होती है कहीं जाति को लेकर के शब्द की प्रवृत्ति होती है कहीं गुणों को लेकर के शब्द की प्रवृत्ति होती है नीलम कमलम श्वेत पटह शुक्ल रूप होने से उसको श्वेत शब्द से कह दिया मधुरम फलम मधुर रस गुणों को लेकर के, तो गुणों को लेकर के शब्द प्रवृत्ति होती है जाति को लेकर के जैसे शब्द की प्रवृति ऐसे गुणों को लेकर के क्रिया को लेकर के भी शब्द की प्रवृति होती है पाचक है पाठक लुअेदन धातु से लाभ कविगा छेदन करने वाला पाग करने वाले पाचक क्रिया को लेकर की भी शब्द प्रवृत्ति होती है और कहीं विशेषणों को लेकर कहते दंडी पुरुष संबंध दंड का संबंध है तो दंडी इसी प्रकार शब्द प्रवृत्ति का निमित्त जाति गुण क्रिया संबंध आदि कुछ भी ब्रह्म में नहीं है किसी भी शब्द प्रवृत्ति का निमित्त यदि कहीं हो तो शब्द की प्रवृति होती है ब्रह्म निर्विशेष उसमें कोई विशेष कोई गुण कोई क्रिया कोई धर्म कुछ भी नहीं है किसी भी शब्द की प्रवृत्ति के निमित्त ब्रह्म में नहीं है नहीं होने से शब्द का वाच्य शुद्ध ब्रह्म नहीं होता है तो वाच्य नहीं होने पर भी उसका निरूपण किया जाता है लक्षण के द्वारा लक्षण के द्वारा ब्रह्म का उपदेश किया जाता है वो महिम स्त्रोत्र में कहा गया अतद व्यावृत्या यम चकित मिधत् श्रुतिरअपी अत की व्यावृति तद भिन्न ब्रह्म से भिन्न का निषेध ब्रह्म भिन्न का निषेध कर देंगे ब्रह्म से भिन्न जितने सब है ब्रह्म आत्मा है उससे भिन्न अनात्मा है जितने अनात्मा जड़ है मिथ्या है अध्यस्त है अध्यस्त वस्तु का नेत नेति कह करके निषेध कर देने पर ब्रह्म भिन्न का सब निषेध करेंगे तो कुछ बचेगा क्या बोझेगा एक ब्रह्म ही बनेगा आपसे भिन्न जितने है, आपका ज्ञेय है ज्ञेय पदार्थ ज्ञाता से भिन्न होता है जैसे सामने घाट देखते पुष्प देखते पट्ट देखते हमसे भिन्न है इसी प्रकार ज्ञ पदार्थ जितने सब आपसे भिन्न है जिस जिसको हम जान सकते हैं प्रत्यक्ष देखे अनुमान के द्वारा भी ज्ञान होता है शब्द से भी ज्ञान होता है कितने वस्तु का दर्शन नहीं किया किन्तु शब्द से निश्चय जिसने रामेश्वर दर्शन नहीं किया सुना है अब निश्चय है चाहता मैं कभी दर्शन करूं बद्रीनाथ दर्शन नहीं किया किसने ने तो दर्शन करने की इच्छा है जानता है शब्द से सुन करके इसी प्रकार बहुत पदार्थ है नहीं दिखने पर भी शब्द प्रमाण से निश्चय होता है शब्द एक प्रमाण है और जितने शब्द है सब शब्द में मूल प्रमाण है वेद अपरुष होने तो वेद वाक्य प्रमाण है वेद वाक्य में कहा गया तत्व आदि तुम ब्रह्मा हो और प्रमाण होने से तुम ब्रह्मा हो श्रुति कहती है गुरु शिष्य को उपदेश करते हैं तो तुम ब्रह्मा हो कहने पर सुनने में लगता है मैं तो अल्पक्य अल्प शक्तिमान हूं परिचन्न हूं ब्रह्म तो कहां व्यापक है जगत का कारण श्रुति में कहा गया मेरे पास तो कोई सामर्थ्य नहीं अल्प शक्तिमान कैसे ब्रह्म होगा दीज ब्रह्म की के एकता कैसे होगी तो जहां वाच्यार्थ में विरोध होता है वहाँ लक्षणा का आश्रय किया जाता है लोक में भी लोक कहते सिंह मानव लड़का कहते सिंह है देखते हैं लड़का सिंह नहीं तो सिंह सरकार सर्थ सिंह सदृश है इसी प्रकार लक्षणा से भी शब्द प्रयोग होता है लोक में तो वेद में भी बाच्यार्थ में अभैद नहीं हो सकता है विरुद्ध होता है तो लक्षणा करके शुद्ध ब्रह्म में एकता का बोधन किया जाता है वही सारे वेदांत का तात्पर्य उसमें जीव ब्रह्म की एकता में ओम ओंकार इसलिए जो कि ब्रह्म का वाचक भी है वाचक है अ ओम कर ओम होता है अवतेष अवतेक्षण धातु से मनता है अवतीत ओम रक्षा करने वाले संसार समुद्र से दुख समुद्र से रक्षा करते पर ब्रह्म ओंकार का अर्थ ब्रह्म है तो रक्षा करते हैं शुद्ध ब्रह्म रक्षा कैसे करेंगे रक्षा करेंगे जब उनका ज्ञान होता है वृत्ति हो वृत्ति में आ, हो वृत्ति का विषय हो में ब्रह्म ऐसा निश्चय हो तभी रक्षा करते हैं रहने पर भी शुद्ध ब्रह्म तो नित्य है सर्वदा है सर्वत्र है जब वृत्ति का विषय जैसे घटो अस्थि कहते हैं अहम अस्मि कहते हैं उसमें भी ब्रह्म है अधिष्ठान रूप से किन्तु ब्रह्म से भिन्न बहुत कुछ पदार्थ ब्रह्म से भिन्न नहीं विषय हो केवल ब्रह्म हो ब्रह्म ज्ञान है घटोस्थि कहें तो शब्द पर ब्रह्म तो उसका विषय होता है किन्तु घट अध्यस्त है अध्यस्थ घट और अधिष्ठान दोनों को मिला करके मितुनी कृत्य मिथुनिकृत्य अभ्यास होता है अयम घट अहम अस्मी देहादि को मिलाकर के उस सब को छोड़कर के केवल आत्मा ब्रह्म का ज्ञान है अहम अस्मी वही ओम शुद्ध ब्रह्म ओंकार का लक्ष्य है और ध्यान करने के लिए ओंकार का वाच्य ईश्वर भी है और ओंकार ईश्वर का भी और निर्विश दोनों का प्रतीक उपासना करते ही शुद्ध ब्रह्म से और सगुण ब्रह्म ध्येय रूप से ओंकार के द्वारा उपासना उसकी होती है ओंकार द्वारा उसका ज्ञान भी होता है तो परब्रह्म का स्मरण करके सब पाठ वेद पाठ करते हैं उपनिषद में पहले ओम कह करके परब्रह्म का स्मरण गुरु शिष्य दोनों प्रार्थना करते ही उपनिषद श्रवण वेदांते है उपनिषदे कांत उपनिषद ज्ञान कांड जिसे वेदांत के अंतर्गत महावाक्य है जो कि प्रमाण है ब्रह्म ज्ञान वेदांत प्रमाण से होता है ज्ञान है प्रमा प्रमा करणम प्रमाण प्रमाण से ही प्रमा की उत्पत्ति होती है प्रमा का असाधारण कारण प्रमाण अब ब्रह्म में अन्य कोई प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं है केवल वेदांत ही प्रमाण है शब्द प्रमाण वेदांत शब्द है दो प्रकार प्रमाण है एक तत्व आवेदक प्रमाण एक अतत्व आवेदक प्रमाण तत्व को बदाने वाले प्रमाण महावाक्य तत्व से आदि है अब प्रत्यक्षादि <त्त्त्त्त्त्त> प्रमाण हम देखते सूर्य चंद्र घटपट आदि को देखते है व्यवहार काले उसका प्रमाण कहा जाता है किन्तु वो प्रमाण तत्व आवेदक नहीं है तत्व का ज्ञापक तत्व को जान प्रकाश करने वाले प्रमाण नहीं है क्योंकि ये सब प्रमाण का बाद हो जाता है श्रुति प्रमाण से श्रुति स्पष्ट कहती नेह नाना किंचन यह ब्रह्मणी ब्रह्म में नाना है ही नहीं, नहीं होने पर भी प्रत्यक्षादि प्रमाण से दिखता है इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाण व्यावहारिक प्रमाण उनको कहा जाता है तो ब्रह्म का ज्ञान, ज्ञान ये प्रत्यक्षादि प्रमाण से नहीं होता है अभी तु तो तत्वावेद का प्रमाण महावाक्य से होता है तो दोनों उपनिषद श्रवण है ब्रह्म ज्ञान के लिए मूल कारण है प्रमाण क्योंकि प्रमाण से ज्ञान होगा उपनिषद प्रमाण है वेदांत प्रमाण है ब्रह्म में और का श्रवण पहले चाहिए शब्द से ज्ञान होने के लिए शब्द का श्रवण शब्द श्रुति में बहुत प्रकार बहुत विषय कहा गया बहुत आख्याय भी है कहीं उपासना कहाँ ज्ञान कहाँ किस में तात्पर्य इसका निर्णय करना पड़ता है उसी शब्द प्रमाणों को आश्रय करके कोई द्वित का भी प्रतिपादन करते हैं आस्तिक छह दर्शन है, है। सबो वेदांत को प्रमाण मानते हैं मान करके द्वैत में भी तात्पर्य श्रुति का ऐसा भी कोई कहते हैं तो श्रुति का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में है जो जीव से अभिन्न ब्रह्म इसका निश्चय करने के लिए वेदांत श्रवण आवश्यक है। वेदांत श्रवण से शब्द प्रमाण श्रुति प्रमाण में संशय होता है क्या वास्तव है वेद में जो कहा गया ब्रह्म अद्वितीय है और जो प्रपंच प्रत्यक्ष दिखता है वो मिथ्या है ये क्या वास्तव है शब्द सुनने पर लगता है ये तो कुछ शब्द प्रत्यक्ष जो दिखता है उसको कहते मिथ्या है और जिसको किसी नहीं देखा उसको कहते सत्य ब्रह्म है सुनते है विश्वास से मान लेते हैं किंतु किंतु कभी संशय होता ही है जी लोग मानते है हमको कोई संशय नहीं है बहुत दिन अपने बैठ कर साधन ध्यान लगाते हैं फिर कभी कोई आकर कुछ दूसरे विषय में कहा दूसरे कोई नाम लेकर कोई साधना योग को कुछ बता दिया उसके पीछे भागते हैं क्योंकि अपने वेदांत वास्तव शास्त्र प्रमाण निश्चय नहीं होने से अन्य मत का ग्रहण कर लेते हैं। आज है आजकल बहुत ही अपने शास्त्र प्रमाण के विषय में शास्त्र के विषय में ज्ञान नहीं श्रवण नहीं क्या मानव नहीं है श्रद्धा नहीं है इस इसलिए अन्य कोई कुछ कहता है तो फिर उसके पीछे चले जाते हैं इसे श्रुति तात्पर्य निश्चय करने के लिए वेदांत श्रवण प्रधान है और शब्द से ही ज्ञान होता है शब्द तात्पर्य निश्चय करने के लिए श्रवण ही प्रधान है श्रवण करने के बाद स्वाभाविक है शब्द श्रुति में तो कहा गया द्वितीय ब्रह्म किन्तु कैसे संभव ये संसार जो प्रत्यक्षी दिखता है मिथ्या क्यों है ये संशय दूर करने के लिए मनन फिर मनन करके संशय दूर हो भी जाए देह में जो अहम बुद्धि अनादिकार से है वो नहीं जाती है मैं ब्रह्म चिंतन करते समय थोड़े समय चिंतन करते समय फिर देह में अहम बुद्धि हो जाती है इसको कहते विपरीत भावना उसकी निवृत्ति के लिए निधि करना होता है जो श्रुति में कहा गया आत्मा आभार द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ये प्रमाण जितने साधन सब में अंतरंग साधन श्रवण मनन निधि तो श्रवण करके तात्पर्य निश्चय करने के लिए शिष्य गुरु के पास जाता है वेदांत तो श्रवण करता है वेदांत तो श्रवण निर्विघ्न हो श्रवण सबसे अंतरंग साधन श्रेष्ठ साधन है तो श्रेयांशी बहु ऐसे कहा गया है विघ्न बहुत होते हैं और विघ्न निवृत्ति के लिए शांति पाठ किया जाता है विघ्न तो देवता लोग को नहीं चाहते हैं कोई जीव मृत्य मनुष्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ले स्वर्ग में वो विघ्न करते हैं इसलिए पहले परमात्मा देवताओं की प्रार्थना की जाती है निर्विघ्न श्रवण हो देवता लोग को जो विघ्न करते हैं कोई रास्ता में खड़े होकर लाठी लेकर बंद नहीं करते हैं अंदर अश्रद्धा श्रद्धा की कमती हो जाए छोड़ देते हैं श्रवण को छोड़ देते हैं पूरा नहीं कर पाते हैं श्रद्धा पर श्रवण होता है उसके बाद आध्यात्मिक आधिभूतिक आदि देवी तीन ताप की निवृत्ति के लिए शांति पाठ करके अंत तो में तीन बार शांति शांति शांति कहते हैं, तो पहले प्रार्थना करते गुरु शिष्य दोनों इसमें आया शिष्य ही प्रार्थना करता है तो गुरु शिष्य को दोनों मिला करके कहा गया सह नौ अवतु हम दोनों को साथ साथ दोनों की रक्षा करे अवरक्षण है परमात्मा नौ हम दोनों को सह नौ अव तो। फिर सह नौ भूनक हम दोनों को भूजन अव्यवहार वो भी पालन करे तो दोनों में अवरक्षण और भूनत्व में भी पालन करे भून का अर्थ भोजन कराई अर्थ नहीं है वो भून परस्मी पद है जो भोजन करना होता है आत्मा ने पद भुज न बने अवन रक्षण भिन्न अर्थ में आत्म पद होता है रक्षण के लिए होता है परस में पद सहन अवतु सहन भुनक्तु भुनक्तु का तो पालन करे कोई कोई इसको मान लेते ये भोजन कराए तो भोजन के पहले क्योंकि कहते इसको पढ़ना चाहिए ये भोजन अर्थ भोजन कराना अर्थ करा नहीं पालन करे तो अवत्व में पालन करे फिर भोज धातु का प्रयोग क्या पालन करे दो बार क्यों हुआ तो सहनव अवत्व में पालन करे शास्त्रार्थ ज्ञान प्रकाश करके ज्ञान शास्त्रार्थ ज्ञान हो और पालन करे उसका आरक्षण हो शब्द श्रवण करके अर्थ ग्रहण होना और ग्रहण होने के बाद उसका अर्थ प्रकाशन करके रक्षण करे उसका फल प्रकाशन करे शब्दार्थ ज्ञान होने पर उसका फल शब्द से समझ लिया उसका फल ज्ञान उसके रक्षा करें तो अर्थात वृत्ति निरंतर चले तो उसका फल प्रकाशन करे फल प्राप्त कराए, इसी प्रकार शब्दार्थ ज्ञान करा कर उसका फल दे करके रक्षा करे पर ब्रह्म हम दोनों को सहन सहन सह अनुभव तो सहनुगुण तो सहवीर्य विद्या कृत वीर्य सामर्थ्य है अनात्मा तिरस्कार करे आत्मिका का कर वृत्ति करना ये वीर्य सामर्थ्य नाय है नायम आत्मा बड़ ही नये लभ्य जो बड़ है विद्या कृत सामर्थ्य बल है विद्या ब्रह्म विद्या होने पर श्रवण करने पर जब निश्चय होता है ब्रह्म अद्वितीय सत्य अनात्मा का तिरस्कार जब अनात्मा का तिरस्कार नहीं कर पाए अनात्मा में आसक्ति हो तो श्रवण अभी नहीं हुआ श्रवण पुण्य हो तो आत्मा भिन्न में अनात्मा में मिथ्या तो बुद्धि मिथ्या जो है उसका तिरस्कार करना उसके पीछे नहीं दौड़ना उसकी इच्छा नहीं करनी तब तक श्रवण करे तो सह वीरम वीरकृत सामर्थ्य विद्या कृत सामर्थ्य उसको निष्पादन करे मां विद्वेषा वही परस्पर विद्वेष नहीं करे शिष्य आचार्य में तो द्वेष नहीं होना चाहिए नहीं होता है फिर भी द्वेष की संभावना है इसलिए कहते विद्वेष परस्पर नहीं करे आचार्य विद्या प्रतिपादन करते उपनिषद अर्थ का प्रतिपादन करते शिष्य श्रवण करता है श्रवण करने के लिए कुछ विधि है विधि से विधि पूर्वक श्रवण करे तो द्वेष नहीं होता है विधि पूर्वक श्रवण नहीं करने से द्वेष हो जाता है आचार्य प्रतिपादन करते कभी प्रमाद पूर्वक प्रतिपादन ठीक नहीं होता है तो द्वेष की संभावना है शिष्य इसे बोध हो आचार्य उसको प्रतिपादन करके बताते है शिष्य विधिवत विद्या ग्रहण करे तद विधि प्रणिपात न परिप्रश्न कुछ नियम है वो नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने से विद्या फलवती होती है नियम विधि के पूर्वक जो वो ग्रहण करना चाहते हैं कुछ संबंध नहीं है और कभी जरूरत पड़े कोई सेवा का नाम ले तो भाग जाए तो हम तो आए थे श्रवण करने के लिए हमको सेवा करने के लिए कहते हैं सेवा करना है तो यहाँ क्यों आएंगे अपने गुरु की सेवा क्यों नहीं करेंगे अर्थात जिनसे वेदांत श्रवण करते है वो तो गुरु है ही नहीं जो अपने गुरु है उनकी सेवा करेंगे तो ऐसी भावना होने से आचार्य में ऐसे बुद्धि हो तो विद्या की प्राप्ति नहीं होती है विद्वेष होता है फिर दोष दृष्टि होती है दोष दृष्टि तो संसार में विषय में होनी चाहिए किंतु आचार्य में श्रवण से भी दोष दृष्टि हो जाती है पाप के कारण फिर श्रवण भी छोड़ देंगे आचार्य की निंदा करेंगे तो बहुत तो पाप के पारी होते द्वेष होने पर हो। तो ऐसे द्वेष नहीं होकर प्रार्थना करते है शिष्य प्रार्थना करता है आचार्य कृतार्थ होने से आचार्य नहीं करते तो शिष्य करता हम दोनों ऐसे परस्पर विद्वेष नहीं करे मिवा भाई और ओम करके शांति शांति शांति तीन बार शांति का उचारण करते हैं तीन ताप की निवृत्ति के लिए आध्यात्मिक अधिभतिक अधिदेविक आध्यात्मिक देह संबंधी आत्मा है देह व्याधि आदि है अधिभतिक भूत से व्याघ्र सर्प आदि से चौरा आदि से आधिदेविक मनिया वात झंझा भूकंप तीनों प्रकार उपद्रव की निवृत्ति के लिए तीन बार शांति ये शांति पाठ श्रवण का अंग है ये शांति पाठ करके पाठ केवल नहीं पाठ भी करे और अर्थ का चिंतन भी करे अर्थ चिंतन तो अवश्य करना चाहिए और पाठ भी करना चाहिए पाठ के समय बहुत लोग प्रमाद कर लेते हैं मानते हो छोटे छोटे बच्चे बोलते हम तो बड़े हो गए क्या शांति पाठ करेंगे ऐसी भावना ये ये अहंकार इस मार्ग में बहुत प्रतिबंध है पूरा अहंकार छोड़ करके सा सपाठ के समय पाठ करें अरे बहुत लोग समझते हैं थोड़े देर में जाएंगे अभी तक तो पांच सात मिनट शांति पाठ होता होगा बाद में जाएंगे अपने को समझदार इतने समय हम ध्यान करते हैं कोई ध्यान करके कुछ नहीं आप रोज रोज पांच मिनट शांति पाठ से बचा ले तो साल में कितने समय उसके पास बच जाएगा कुछ बचेगा नहीं समय तो चल जाता है शांति पाठ के पूर्व ये विधि आचार्य आने के पहले उपस्थित होकर के श्रवण करे तो शांति पाठ श्रवण का अंग है इसलिए उपनिषद में वेदांत में भी शांति पाठ पूर्वक उपनिषद का आरंभ होता है शांति पाठ करना चाहिए और उसके साथ साथ पर ब्रह्म का ध्यान चिंतन विघ्न अवश्य ही होते हैं विघ्न निवृत्ति के लिए की जाती है प्रार्थना ये प्रामाणिक है उसको श्रद्धापूर्वक ग्रहण करे पाठ करे और उपस्थित भी पहले होना चाहिए कभी बे देर हो गया कि किन्तु सोच करके देर करके निकले इतने हिसाब करके अभी तक तो कर शांति पाठ होगा इतने समय जाने पर पहुंच जाएंगे ये भावना नहीं करके तो पहले और कोई कई यहां रहते घंटी हो गई सुनाई पड़ा तो भी पांच सात मिनट उसके बाद घंटी जो लगती है कमरा छोड़ने के लिए अथवा साया को त्याग करने के लिए उठने के लिए घंटी नहीं लगती उठने के लिए घंटी तो चार बजे लग अभी जो घंटी लगती है पाठ आरंभ के लिए उसके लिए घड़ी देकर पहले तैयार होकर के आ जाना चाहिए जो आने वाले आ जाते हैं और कुछ लोग प्रमाद करके जानबूझकर देर करते हैं ऐसा उचित नहीं है शांति पाठ श्रद्धा पूर्वक करे प्रार्थना करे तो इतने सफल हो प्रयास करते है किन्तु कुछ प्रमाद के कारण फलवती नहीं होती विद्या इसके लिए थोड़ा तत्पर संयुत तत्परता चाहिए प्रमाद का त्याग श्रद्धा वालते तत्पर संयतेन्द्रिय इसलिए शांति पाठ करे और पाठ भी करते समय थोड़ा बोले बहुत लोग ऐसे पाठ करते तो अपने कान को भी सुनाए अपने सिर्फ़ स्वयं नहीं सुन पाएंगे दूसरा कान सुनेगा ये कृष्ण आजुर्वेद का अंतर्गत है उसमें ये टीका एक है शंकरानंद कृत नम श्री शंकरानंद गुरुपादा भुज मने ये पंचदशवी विद्यारण समय उनका मंगलाचरण में नाम है। गुरु, गुरु है तो उनके द्वारा की गई व्याख्या है उपन व्याख्या में पहले मंगला मंगलाचरण करते हैं कैवल्याख्योपनिषद कैवल्या व्याख्या से कवलस्तेन कवलात्मा प्रसिदत कवलाख्योपनिषद कैवल्यख्या उपनिषद सा उप निषदाख्या उपनिषद सदस्य कैवेल आख्यालिंग क्या न पूछा उपनिषद तिलिंग है इसलिए कैवल्य कई कवेल आख्या कवेल आख्य उपनिषद ताम द्वितीय कवेल आख्य उपनिषदम कैवल्य नामक उपनिषदम उपनिषद की व्याख्या में करूंगा व्याख्या से जो कि कैवेला अर्थ अवबोधनी कैवल्य मुख्य अर्थ को ज्ञान कराने वाले कैवल्य का अर्थ ब्रह्म है ब्रह्म ही केवल से भाव कैवल्य उसको ज्ञान कराने वाले अथवा कैवल्य अर्थ जो ज्ञान उसको प्रकाश करने वाले प्रतिपादन करने वाले उपनिषद की व्याख्या करूंगा कैवल्यात्मा केवल तेन प्रसिद्ध तू तेन इसी व्याख्यान से केवल कैवल आत्मा जो कैवल्य रूप आत्मा है केवल अद्वितीय है वो प्रसन्न हो परमात्मा इसी के लिए करता पर भगवती श्रुतिर्माते सुख प्रतिपत्थ कंचलास्वलायनमिमुखी आख्यायिवत्मस्तिक्यम जनयत भगवती स्वयं भगवती माता है अन्य माता से बढ़कर के ही माता जैसे माता सबसे ही अत्यंत हित चाहने वाली माता है ये श्रुति इस प्रकार माता जैसे ये उपनिषद बताती है माता के समान सुख प्रतिपत्यर्थम सुखे न प्रतिपत्ति तदर्थम सुख से ज्ञान के लिए प्रतिपत्ति अर्थ प्रतिपत इदमित प्रतिपत्ति सुख से ज्ञान के लिए ये कंचन किसी को आसलायनम आसन आशुरायन नाम को कोई है शिष्य है ब्रह्मा के पास गए आश्रायन कोई ऋषि है उनको अभिमुखी कृत्य सामने करके आख्यायिका में अवतारती है एक आख्यायिका कथा रूप से श्रुति कहती है श्रुति में इसे जहां जहां आख्यायिका आती है श्रुति इस प्रकार कथन करती है जैसे सुनने वाले को सरल से ज्ञान हो जाए ये सरल से ज्ञान कैसे हो जाए ऐसे आख्यायिका का अवतरण करते हैं। ब्रह्म विद्याम आस्तिक्यम जन ब्रह्म विद्या में आस्तिक ब्रह्म विद्या है हो सकती है उसे तो मुख्य है ऐसे आस्तिक निश्चय बुद्धि श्रद्धा होने के लिए ऐसे आख्याय का अवतरण करती सुनने पर ब्रह्मा जी के पास कोई गए उनको जाकर विधिवत कहा उन्होंने उपदेश किया तो सुनने पर ऐसा आती बुद्धि होती इच्छा होती हम भी इस प्रकार प्राप्त करें क्योंकि यही ब्रह्म विद्या ही सबसे श्रेष्ठ है दो विद्या परा अपरा विद्या प्रश्नोपनिषद में न मुंडक में तो परा विद्या है ब्रह्म विद्या जो कि अज्ञान की निवृति है तो उसमें ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए जिस प्रकार शिष्य आचार्यों के पास जाए जिस प्रकार श्रवण करे ये सब आख्यायिका के माध्यम से उपदेश करती शिष्यों को जिज्ञास हो तो वो भी इस प्रकार ब्रह्म विद्या प्राप्त करे और ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए ही सारे साधन है जितने सौ साधन है अंत शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान तो होगा वेदांत तो प्रमाण से अंत शुद्धि के बाद साधन चतुर्थ संपन्न अधिकारी होता है वेदांत तो श्रवण करने के लिए तो वो भी वेदांत तो श्रवण करने के लिए तद विज्ञाथ गुरूम व्यगच्चित समित पाणी श्रोत्रिय श्रुति कहति तो इसी प्रकार आचार्य के पास जा करके श्रगुण कन्या श्रुति का विधाने आख्याय के माध्यम से वही उपदेश करती है ओ नमः करके पहले नमस्कार ओम परब्रह्म को नमस्कार नम अथ स्वलायन भगवत परमेस्ि परिशमे अथ साधारण चतुष्टानंद के के बाद अश्वलायन ऋषि है भगवंतम परमेषिन परिसमेत भगवान परमेष्टी ब्रह्मा के पास जाकर के परिसमेत पास में जाकर के विधिवत जाकर के उनसे कहा प्रार्थना की अब उसकी व्याख्या करते शंकरानंदी दीपिका व्याख्या अर्थकार चतुष संपत्ति अन्तरम अर्थकार ब्रह्म सूत्र में अथात ब्रह्म जिज्ञास वहां भी अर्थ शब्द है वहां भी अर्थ शब्द का ये अर्थ है साधन चतुस्थ संपत्ति अनंतरम साधना चतुष्टयम् साधन चतुष्टयम् तस्य संपत्ति प्राप्ति संपादन तद अंतरम चार ही विवेक वैराग्य समाधि सटक संपत्ति और समाधि षटक संपत्ति में पहला साधन क्या है सम द्वितीय क्या है दम किसने कहा दम है दम तृतीय चतुर्थ तृती पंचम श्रद्धा समाधान ये छे साधन कहे संपत्ति समाधि सटक संपत्ति ये अधिकारी की संपत्ति है यही संपत्ति को एकठी करनी चाहिए दैवी संपत्ति ये संपत्ति को समम उपरतीक्षा श्रद्धा समाधन ये संपत्ति यदि नहीं है धन संपत्ति वेदांत श्रवन तो के लिए कारण नहीं है ये समाधि शक्त संपत्ति सम है अंतक शांति दम इंद्रिय दमन समिति तिथिक विषय उपर तिथि है शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुत्म जो प्रार्धम है कर्म फल भोगना पड़ेगा जो कुछ आता है तो उष्ण व्याधि रोग निंदा स्तुति उसको सहन करना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्राप्त होता है उसको सहन करना जान बुझ करके जाकर गर्मी में पत्थर में लेटना ये कोई आवश्यकता नहीं है किंतु जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन करते समय जो प्राप्त होता है उसको सहन करना सहन करना ही पड़ता है कोई भाग जाना तो सहन नहीं करेगा रोग होता है तो एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान भाग गया वहां रोग होगा है रोग तो होगा जहां जाने पर कहाँ होगा कोई झगड़ा करता है एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान चला गया वहां तो झगड़ा नहीं करेगा झगड़ा करने वाला जहां जाएगा वहां भी झगड़ा करेगा तो जंगल में बैठेगा तो कोई कोई हमसे पूछा जंगल में जाकर बैठे क्यों झगड़ा मैं वहां भी पक्षी ऊपर बैठ करके कुछ माल छोड़ दिया तो उसको भगाओगे पेड़ के ऊपर पक्षी बैठेंगे ना नहीं झगड़ा करने वाले उसको नहीं मिलेंगे पक्षी को भगाते रहेगा पक्षी तो पेड़ में बैठेंगे तुम जाकर अभी बैठे नीचे वो तो ऊपर बैठेंगे उनको भगाते रहो तो वही झगड़ा करने वाले जहां जाएगी झगड़ा करेगा तो ये है तितीक्षा सहन करना है जो प्राप्त है सहन है तिथिक्षा वो छोड़कर जाने से ही नहीं जो कुछ प्राप्त होता है लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसको सहन करना चाहिए श्रद्धा है श्रद्धा एक बड़ा साधन है शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य बुद्धि अवधारणा सा श्रद्धा कथित सदवीर वस्तु पलब्ये। वस्तु उपलब्धि साक्षात्कार करने के लिए साधन है शास्त्र गुरु गुरुवाक्य का करन, ग्रहण करना सत्य बुद्धि से इसी प्रकार साधन संपत्ति सट संपत्ति हो मुख्य में भूयातिथि दृढ़ इच्छा मोक्ष की इच्छा हो विवेक वैराग्य ये के बाद ही जिज्ञासा होती है उसके बाद ही से वेदांत श्रवन करने की इच्छा होती है जब साधन चतुष्ट सम्पन्न नहीं हो तो वेदांत श्रवण की इच्छा नहीं होती है और वेदांत श्रवण करने के बाद भी देखे साधन चतुष्टय में पूरा पूरा हो जाए जैसे विवेक वैराग्य वैराग्य कहा गया वैराग्य एकदम दृढ़ वैराग्य बड़ा कठिन है शुरू से अत्यधिक नहीं होता है कभी हो जाता है तो थोड़ा समय आगे नहीं रहता है इसलिए वेदांत श्रवण भी साधारण चतुष्ट का निरूपण करते वेदांत श्रवण के साथ साथ वो देखे अपने में क्या कमती है उसको पूरा करे और अंत शुद्धि का बाकी सब साधन है वेदांत श्रवण भी अंत शुद्धि का साधन है इसलिए साधन वेदांत श्रवण आरम्भ कर लिया तो साधन चतुष्टय में कुछ कमी है तो उसको पूरा करने के लिए प्रयास करें किन्तु वेदांत श्रवण का यदि अर्थ समझ में आ जाता है रुचि होती है तो उसको त्याग नहीं करके उसी से ही अंत शुद्धि हो जाएगी और वेदांत श्रवण से संसार में मिथ्यात् तो बुद्धि होती है मिथ्यात् तो बुद्धि उनसे वैराग्य होता है बार बार मिथ्या तो बुद्धि करके वैराग्य भी होनी चाहिए संसार में दोष दृष्टि हो तो वैराग्य होगा तो साधारण चतुर्था संपत्ति के बाद आश्वाद के आचार्य थे भगवंत भगवंतों का पूजावंतम पूज्य है ऐश्वर्य आगे, आगे आगे आएगा में परमेष्टिनम सर्वोत्कृष्ट स्थान निवासम सर्वोत्कृष्ट स्थान ब्रह्म लोक में थे परमेषि उनके पास परिसमित्य परित समात समित पास में जाकर के तो परिसमित पास में जाना पास में जाने का अर्थ शास्त्रीर्ण विधि न समीपम आगत्य उसे उतवान जहाँ गुरु के पास जाना उपगम आदि प्रयोग होता है में जाना पास में जाने कहा था शास्त्र विद्या ग्रहण करने के लिए कुछ शास्त्रीय विद्य उसी विधि से जाए तो ही समिति शास्त्र श्रद्धा विनय संपन्न होकर उपहार लेकर के सपा में जा जाकर नम्रता पूर्वक आगत उतवान अभी भगवो ब्रह्म विद्याम सदा सद् सव्यम निगूढ़ा सर्व यहािरात्व व्यपोह्य परात पर भगसे मतु होकर भगवत बनता है हो करके भगवस भगवा हा। हे तक रूह इंग, इंग, इंग दो धात इक स्मरण तो स्मरण स्मरण कीजिएगा तो स्मरण कराए उपदेश कीजिए ये नीच अर्थ उसमें अंतर्भावित है स्मरण कराए उपदेश कीजिए ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या में षठी समाज है ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान जो अज्ञान का निवर्तक है शुद्ध ब्रह्म सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म वो अज्ञान का निवर्तक नहीं वज्ञान का आश्रय है अज्ञान का भाषक है प्रकाशक है इसलिए निवर्तक नहीं ब्रह्म का जो ज्ञान होता है वेदांत श्रवन करने पर ब्रह्माकार वृत्ति होती है वही ब्रह्म विद्या है जिसमें चैतन्य ब्रह्म अधिरूढ़ अभिव्यक्त होते हैं चिदाभास विशिष्ट वृत्ति अथा वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य दो प्रकार कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति होती है वृत्ति है, है ब्रह्म की अभिव्यंजिका वृत्ति के द्वारा ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है तो वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को ब्रह्म कहते है वृत्ति दबो द कहीं कहीं कहते चिदाभाषि वृत्ति वृत्ति और चिदाभास दोनों के मिलाकर के ही ज्ञान है ज्ञान तो सत्यम ज्ञान अम्त ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म ही है वृत्ति है अंतकर्ण का परिणाम अंतकर्ण है भौतिक जड़ है उसका परिणाम भी जड़ है तो जड़ को कैसे ज्ञान कहा जाएगा तो वो गौण प्रयोग किया जाता है वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होने से चिदाभासी के युग से उसको भी चेतन कह देते हैं स्वयं उसमें प्रकाश नहीं दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब होता है तो दर्पण प्रकाश में दिखता है इसी प्रकार ब्रह्म रूप ज्ञान है उसका प्रतिबिंब से युक्त होने से वृत्ति को भी ज्ञान शब्द से कहा जाता है वही ब्रह्म ज्ञान जो अज्ञान का निवर्तक वो महावाक्य से उत्पन्न होता है वरिष्ठाम सबसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ है सदा सदि से मान सदी सदा से मान सत्पुरुष जिसको निरंतर सेवन करते हैं, तो सदा से विमाना, तो सव्यमान सत्पुरुष जिसकी निरंतर सेवन करते उत्कृष्ट है निगुढ़ कहा था नितराम गुढ़ा तो ये बुद्धि रूप गुहा में स्थित है सर्वभूत में स्थित होने से निगूढ़ कहा यया अचिरात सर्वपापं व्यापोह परत परमपुरुषं पुरुषम विद्वान याति यया जिस विद्या से सर्वपापम व्यापोह्य सारे पाप को नष्ट करके व्यापरितग करके नष्ट करके परात परमपुरुषं पुरुष पर से भी पर जगत का न उससे भी पर शुद्ध ब्रह्म जगतकान है माया विश भी, भी पर शुद्ध ब्रह्म उसको विद्वान याति विद्वान ज्ञानी जो उसको जान लेता है जान लेता है किस प्रकार अहमअ्मी परम ब्रह्म ऐसे ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो यादि का तो उसको प्राप्त कर लेता है प्राप्त करने का अर्थ तद्रूप हो जाता है अज्ञान से अपने को ब्रह्म भी मानता है ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने से अब्रह्म तो बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है तो ब्रह्मस्वरूप हो जाता है ऐसे गौण प्रयोग है ब्रह्मस्वरूप हो जाना ऐसे पहले ब्रह्म नहीं तो किसी प्रकार तो तब्दरूप नहीं हो सकता है पहले ब्रह्म स्वरूप है ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति होने से अज्ञान निवृत्ति से ही ब्रह्म रूप हो गया इसे प्रयोग किया जाता है ब्रह्म की प्राप्ति ये प्राप्ट की प्राप्ट की प्राप्त की प्राप्ति अपराप्त की प्राप्ति नहीं है ज्ञान से जो प्राप्ति होती है अ प्राप्त की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति के, प्राप्ति के लिए ज्ञान होने के बाद कुछ न कुछ प्रयास करना पड़ेगा अप्राप्त होने से प्राप्त करना पड़ेगा वस्तु का ज्ञान हो जाए वस्तु सामने है भोजन सामने है देख लिया तो भी उसको प्राप्त करने के लिए ले करके फिर मुख्य में डालना पड़ेगा कहना पड़ेगा वह तो अप्राप्त की प्राप्ति तब तब तो फल प्राप्त होगा वस्तु यदि अपना स्वरूप ही है अज्ञान के कारण अप्राप्ति का भ्रम हो गया ज्ञान होते ही भ्रम नष्ट हो गया तो कहते प्राप्त माला मिल गई माला दले में है अपराप्त की भ्रम तो निवृत्ति से प्राप्त हो गया ऐसे प्रयोग किया जाता है गौण प्रयोग है अधिक अधि भगव ब्रह्मा ऐसे आता है गुरु के पास जाकर के ऐसे कहता अधि भगव मद अनुग्रहार्थम मेरे पर अनुग्रह करने के लिए अधिप्रोक स्मरण उसका स्मरण स्मरण करिए करिए स्मरण करने का अर्थ स्मरण करके उपदेश कीजिए स्मरण कर ज्ञान कराइए भगव ये छादस प्रयोग भगव लौकी प्रयोग होता भगवन हे भगवान भगवत शब्द का संबोधन है भगवान वेद में भग है हे भगवन। भगवन है। आईस्वर्य। आईस्वर्य है। भगवान भगवा भगवा, भगवान शब्द का अर्थ करते हे भग है ऐश्वर्य ऐश्वर्य जिसके पास हे भगवत है वही प्रथम बने भगवान भगति भगवान ऐश्वर्य समग्रस् धर्म से यश श्रीय ज्ञान वैराग्य इति श्रीना से हे भग दे दिया समग्र धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य यश श्री धर्म ज्ञान वैराग्य ऐसा ऐश्वर्य यश श्री ये सबके साथ समग्र समग्र धर्म पूरा ज्ञान पूरा वैराग्य ऐश्वर्य भी समग्र भी पूरा श्री लक्ष्मी ऐसा जिसके पास है श्रीमत श्रीमन भगवान का अर्थ कर दिया भगवान का श्री जिसके पास ही सब जिसके पास है भगवान संबोधन हे भगवान हे श्रीमन संबोधन ब्रह्म विद्या वरिष्ठा ब्रह्मो विद्या ब्रह्म विद्या, ब्रह्मा विद्या ही ब्रह्म कार्य करते देश काल वस्तु परिचय शून्य से ब्रह्म शब्द का अर्थ व्यापक ही वृहि विद्यु धातु से बनता है बृह नो अच्छ नकार को अता है मनी प्रत्य होता है ब्रिंग विद्री हमें उपध हमें नकार है ना को, ना हो, ना को हो जाएगा बृंगेर नो अच्छ न सत्यंत ना को आ भी हो जाएगा मनिन प्रत्य होता और ना को हो जाएगा मनिन का रहेगा मन और न ना को हो गया तो री के री के आगे अ आ जाएगा यौन हो जाएगी क्यों सूत्र से ब्रह अगर अगर मन ब्राह्मण ब्राह्मण का प्रथमांत बनेगा पुलिंग में ब्रह्मा न पुष्य बनेगा ब्राह्मण विद्या ब्रह्म की विद्या तो ब्रह्म जो वृद्धि अर्थ के धातु से बनता है उसमें जहा कोई कारण नहीं होता है शब्द के अर्थ का संकोच नहीं किया जाता है सर्वं ब्रह्म और सर्वे ब्राह्मण भोजनता दोनों में सर्व सब ब्राह्मणों को भोजन कराओ यहाँ सर्व शब्द का अर्थ नहीं जितने ब्रह्मांड में सौ ब्राह्मण है सब इकट्ठी करके सक भोजन कराओ संभव नहीं है ऋषिकेश में, में हो कि हरिद्वार में हो सब ब्राह्मण सौ महात्मा सब को इकट्ठी करना सब को खिलाना इस संभव नहीं होता है जितने है करके कहा कौन किस प्रकार है पता नहीं चलेगा सबको वहा संकोच किया जाता है जो उपस्थित है सबको पहले ब्राह्मणों को अथवा तो महात्मा को पहले खिला दो वहा अर्थ संकोच होता है जहाँ कोई कारण नहीं है वहाँ संकोच नहीं हुआ। सर्व कल विद्र सर्व शब्द से सबको लेना पड़ेगा तो ब्रीह व्यापक वृद्धि अर्थक है व्यापक अर्थों से किसी का इसका संकोच नहीं होता है तो देश काल वस्तु परिचय रहित है ब्रह्म शब्द का अर्थ तो ये ब्रह्म सूत्र विचार आया जिसे ब्रह्म की जिज्ञासा विचार करते हैं वो ब्रह्म प्रसिद्ध है अथवा अप्रसिद्ध है मीमांसा दर्शन में जयमिनी आचार्य के द्वारा मीमांसा रचित है उसके विषावर स्वामी भास्कर लिखते समय यही विचार आया धर्म प्रसिद्ध है तो अप्रसिद्ध है यदि प्रसिद्ध है तो उसको क्या जानने की इच्छा होगी तो मालूम है सबको और यदि प्रसिद्ध ही नहीं है कोई वस्तु उसको जानने की क्या इच्छा होगी जो वस्तु तो बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं है उसको जानने की कौन जाएगा कुछ जानता है तो जा, उसका जिज्ञासा करेगा कुछ भी ज्ञान नहीं तो उसको जिज्ञासा कौन होगा असत पदार्थ है ही नहीं उसकी जिज्ञाशा नहीं होगी तो दोनों प्रकार जीज्ञाशा नहीं होगी तो इसमें ब्रह्म के कहा शब्द से ही ब्रह्म शब्द का कोई अर्थ है इसे ज्ञान है ब्रह्म शब्द से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ऐसे ब्रह्म शब्द का अर्थ अनुगम होता है धातु ब्रीही धातु से मनिपत्य होकर करके थोड़े व्याकरण पढ़ने के बाद इतने ज्ञान होता है ब्रह्म शब्द का कोई अर्थ है ब्रह्मशद का अर्थ है ब्रह्म इतने तो मालूम हुआ किंतु ब्रह्म कैसा है परिचन्न है अपरिचिन्न और जीवात्मा से भिन्न है अभिन्न है इस विषय में संशय है सामान्य ब्रह्म का अर्थ कुछ है किंतु क्या है मेरे से भिन्न अभिन्न एक है अनेक है क्या है इस विषय में संशय होने से जिज्ञासा और सामान्यतः ज्ञान होने से जिज्ञासा होती विशेष से ज्ञान होने से जिज्ञासा होती तो ब्रह्म शब्द का अर्थ शब्द से अर्थ होता है परिचिन नहीं व्यापक है सबसे बड़ा है तो देश काल वस्तु परिचित रहित ये ब्रह्मण देश काल वस्तु परिचित शून्य से ये ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेदांत नहीं होने परी ब्रह्म शब्द व्याकरण से जो समझ ले उसी शब्द से अर्थ आ जाएगा जो देश परिचिन हो काल परिचिन हो वस्तु परिचिन हो एक देश में एक देश में नहीं हो कवि है कभी नहीं तो काल परिचन्न होता अनित्य होता है वस्तु परिचन्न होता, होता है उसे भिन्न वस्तु भेद रहता है तो पूरा व्यापक नहीं व्यापक है सब देश सब काल में हो सब वस्तु भी को, कोई देश नहीं होगा जो उसका जहां उसका अभाव हो कभी किसी काल में उसका अभाव नहीं हो तो नित्य होना चाहिए और जितने वस्तु उसे भिन्न कुछ नहीं हो तो वस्तु परिचित रहता होगा एक अद्वितीय ब्रह्म जिस स्थिति में कहा गया ये ब्रह्म शब्द का वही अर्थ है देश परिच्छेद शून्य देश, दे देश परिचे दे घटा में एक देश में तो अन्य देशों नहीं है किंतु ब्रह्म में देश परिच्छेद दे नहीं होता है क्योंकि सर्वदेश सर्वत्र है व्यापक है और काल परिच्छेद होता है अनित्य वस्तु में जिसकी उत्पत्ति होती होता नाश होता है और तो काल परिचय न ब्रह्म की उत्पत्ति नाश नहीं होने से ब्रह्म में काल परिच्छेद भी नहीं है वस्तु परिच्छेद होता है जिससे अनुन्या भाव का प्रतियोगी जिससे भिन्न कोई हो तो so, ब्रह्म से बिना कुछ नहीं होने से वस्तु परिचित रहता तो so, ये जो अनंत शब्द का भी अर्थ है ऐसा है सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म केवल इतने ही ब्रह्म शब्द का अर्थ जो कहा गया व्याकरण से जो अर्थ आता है इसको ठीक समझ ले अर्थात श्रुति में कहा गया अनंत ब्रह्म इतने अर्थ अनंत शब्द का अर्थ निश्चय कर ले ये श्रुति अर्थ तात्पर्य ब्रह्म शब्द के अर्थ दृढ़ निश्चय हो जाए जो देश परिछन्न नहीं हो काल परिचन्न नहीं हो वस्तु परिचन्न नहीं हो ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं हो कोई भी पदार्थ ब्रह्म से कुछ भी नहीं अनुप्रमाण भी कुछ भी ब्रह्म से भिन्न नहीं यदि भिन्न हो जाएगा तो ब्रह्म वस्तु परिचिन हो जाएगा जो परिचिन हो जाएगा वो ब्रह्म शब्द का नहीं होगा इसलिए ब्रह्मण का अर्थ करिएगा देश काल वस्तु परिचय शून्य से विद्या विद्या बुद्धि तो ब्रह्म शब्द का अर्थ से ही निश्चय हो जाता है जो अद्वितीय देश काल वस्तु परिचय रहता ब्रह्म वही सत्य है ब्रह्म जो देश काल वस्तु परिचित रहता उसका ज्ञान है उसके लिए यह उपनिषद है ओम सहनावतु सहनऊ भुन तो सह वीर करव वै